माँ की बातें श्रीमती सुशीला मजुमदार ढाका मैं माँ छोटी छोटी विधवा लड़कियों को मछली खाते देखकर आश्चर्य हुआ हमारे देश में इस तरह मछली खाने नहीं देते समाज विरोध करेगा माँ यह सब क्या है जानती हो देशाचार और लोकाचार है हमारे देश में छोटी विधवाओं को मछली खाने और गहना कपड़ा आदि पहनने को देते हैं उनकी इच्छा रहती है तो तो नहीं तो चोरी करके खाएंगी जब समझ जाएंगी कि यह समाज विरोधी बात है तब छोड़ देंगी मैं माँ भोग की इच्छा क्या कभी जा, कभी जाती है माँ नहीं बेटी तुमने जो कहा वह सही है फिर भी बड़े होने पर दस लोगों को देखकर लज्जा होती है झगड़े विवाद के समय भी दूसरे की कटुक्तियां सहनी पड़ती है इसलिए स्वयं को संभालकर चलना पड़ता है मैं अच्छा माँ ब्राह्मण की कन्या होकर आपने दो बार भात खाया मुंह जूठा किया माँ यह कैसी बात मैंने कब दो बार खाया मैं वही लड़के को प्रसाद कर करके देते समय माँ लड़कों के कल्याण के लिए मैं सब कर सकती हूँ उससे कोई दोष नहीं होता और प्रसाद होने पर तो पांच बार भी खाने में कोई दोष नहीं प्रसाद की गिनती किसी वस्तु में नहीं होती इन सब छोटी मोटी बातों को लेकर मन को विचलित मत करना उससे ठाकुर का विस्मरण हो जाता है कोई कुछ बोलता है तो बोलने दो ठाकुर का स्मरण करके जो ठीक लगे वही करना ठाकुर कहते थे लोगों को कीड़ों के समान समझना लेकिन यह उन्होंने सब लोगों के लिए नहीं कहा जो लोग निंदक हैं हीन संस्कार के व्यक्ति हैं उनके बारे में ही कहा है मेरे घर लौटने के समय हो गया गाड़ी खड़ी थी माँ सजल नेत्र से सिर पर हाथ फेरते हुए बोली फिर आना मेरी जाने की इच्छा नहीं हो रही थी माँ के दोनों चरणों को पकड़कर रोने लगी माँ ने कहा रो मत बेटी मैं तो तुम लोगों की ही हूँ फिर आना यही मेरा माँ का प्रथम और अंतिम दर्शन था माँ का आशीर्वाद और स्नेह से सने सांत्वना के शब्द ही मेरे जीवन के संबल बने हुए हैं